जिस दम सके शबीर ने खारे जमाया लाल तू हम शेर दी चादर देव हम शेर दी चादर देव रो रो सजाया लाल तू जिस दम सखी कई पोख तू चाया सद कई पोख उठाया खाक तू से बिठे जिस दम जुदा पने चेरे पाक तू कने चेरे पाक तू अंजवां दिया एक तार दा चेरा बताए अल्लाह लिकुं जिस दम सखी